शांति शांति पृथ्वी जल और तेज तीन भूत की उत्पत्ति चांदोक में कही गई त्रिवृत करण होने से तीन भूतों का कार्य है देह देह कार्य होने से कारण से अतिरिक्त कार्य की सत्ता नहीं है कारण ही सत्य है इसी क्रम से सारे भौतिक पदार्थ पृथ्वी में अंतर होते हैं पृथ्वी का कारण जल जल से भिन्न नहीं है जल तेज से भिन्न नहीं है तेज भी अपने कारण सद्रुप ब्रह्म से भिन्न नहीं सब का कारण ब्रह्म है ब्रह्म के ज्ञान से सब का ज्ञान होगा ये जो प्रतिज्ञा की गई थी उसका स्पष्टीकरण हुआ और मरण के द्वारा भी निरूपण होता है जब मरण होता है सब ऐसे कार्य कारण में लीन होते हैं अंत में इंद्रिय व्यापार छोड़ देती है इंद्रिय मन के साथ एक होने पर मन भी प्राण में ऐसे करके सब प्राण भी तेज में और तेज पर देवता में शांत हो जाता है सकरण सप्राणस्य प्राण से चूतसर्ग से पर उक्त क्रमण उपसंहारे जीव से किम आयातम इत आह करण इंद्रियों के साथ प्राणी के साथ सारे भूत भूतों की सृष्टि पर देवता ब्रह्म के साथ एक हो जाते हैं उत्तक्रामीण कार्य अपने कारण में कारण से भिन्न नहीं इस प्रकार एक ब्रह्मा के साथ एक हो जाते हैं सब तो जीव को क्या मिला जीव का क्या हुआ यशंक एवं क्रमण उपसंहृते समूल प्राप्ते च मनसि तस्तो मन तस्थीवी सषुप्तकालवसहाराद उपसहण सन सत्यासंधिपूर्वक चेदुपस तदेव सदेव संपद्य न पुनर्देहाय एवं क्रमेण उपसंहृते इस प्रकार क्रम से उपसंहार हो जाता है भूत भौतिक स्वर्ग इंद्रिय मन प्राण आदि स्व उपसहत होने पर और प्राप्त हो जाते हैं स्वमूलम प्राप्ति अपने कारण अपने कारण करके सब का मूल ब्रह्म के साथ एक हो जाने पर मनो जब ब्रह्म के साथ एक हो गया अतिरिक्त नहीं रहा मनो उपाधिक होता है जीव शुद्ध ब्रह्म व्यापक है अद्वितीय है आकाश के समान है किंतु जिस प्रकार घट मठ आदि के भेद से घटा का अनेक मठ आकाश अनेक घट में घटाकाश घट की उत्पत्ति से घटाकाशी की उत्पत्ति घट के नाश से घटा आकाश का नाश ऐसे व्यवहार होता है इस प्रकार मनोपाधिक जीव है तस्थो जीव तस्थ मनस्त मन में स्थित मन में स्थित है मन में उसकी अभिव्यक्ति होती प्रतिबिंबित तो होता है सर्वव्यापक ब्रह्म है मन में है पत्थर में है बाहर है, अंदर सर्वत्र है मन में विशेष अभिव्यक्त होता है प्रतिबिंबित तो होता है चिदाभाष दिखता है इसलिए व्यवहार किया जाता है मन से स्थित तस्त हृदय से अर्जुन ठति अभिव्यक्ति होती हृदय में जीवो भी सुसुप्त कालवत्सुतिवस्था में जिस प्रकार निमित्त मन जब अज्ञान में लीन हो जाता है तो जीव भी अपने उपाधि के रहित होकर के ब्रह्म के साथ एक हो जाता है निमित्त तो उपसहराध उपसंहरियमानसन सश्रुति अवस्था में जैसे निमित्त के उपसहारण से जीव भी ब्रह्म के साथ एक हो जाता है केवल अज्ञान व्यवधान रहता है इसी प्रकार सत्याभिस पूर्वकम चेद उपसहरियते सत्याभिसत्य अभिसंधि सत्य ब्रह्म में अहम अस्मय ऐसा निश्चय होकर के यदि मर जाता है जीव सर्व समाप्त तो होता है उपसंहृत हो गया ब्रह्म ज्ञान पहले हो गया तो आगे सदैव संपद्यते थे ब्रह्म स्वरूप हो जाता है न पुनर्देहातराय सुश्रुतादिविष्ट जैसे सुश्रुतिवस्था से उठता है जगता है स्थूल शरीर को प्राप्त करता है सपना के द्वारा इस प्रकार सद को प्राप्त करने के बाद न पुनर्देहातराय उत्तिष्ठती सुसुप्ता यदा उत्तिष्ठती न तथा उत्तिषति सुसुप्त अवस्था से जग जाता है क्योंकि अज्ञान रहता है किंतु जब ब्रह्म ज्ञान हो जाता अहम अस्म ब्रह्म ऐसे साक्षात्कार हो गया अज्ञान निवृत्त हो गया प्रारंध समाप्त होने पर सद को प्राप्त कर लेता है फिर अन्य देह ग्रहण के लिए नहीं आता है ठीक है टीका देवता उमेण तेजसी उपसंहृते यावत् उसी में तेज उपसंहृत हो जाने पर स्वूल मनस मूल भूतपंचकमूल प्राप्ते च मन से मन अपने मूलक प्राप्त मन भी भूतरूप को प्राप्त करेगा ऐसे भूत से पृथ्वी जल आदि क्रम से परम मूल को प्राप्त कर लेते हैं निमित्तोपसंहरादित निमित्त मनो विवक्षत मन है निमित्त मन जब निमित्त उपसंहृत हो गया तो जीवत्व नहीं रहा ब्रह्म के साथ एक हो गया सत्सपन्न से सत्ताभिंदेर न पुनरुत्थान इतना स्पष्ट सत्सपन्न सति ब्रह्मी संपन्न एक हो गया सत्याभिसंधे सत्य अभिसंधि सत्य ब्रह्म में अहमस में ब्रह्म में से ज्ञान जिसको हो गया उसको पुनरुत्थान फिर जन्म ग्रहण नहीं होता है इसको दृष्टान्त के द्वारा स्पष्ट करते यथा लोके सभय देश वर्तमान कथन चिदिव अभयम देशम प्राप्त तद्वत कोई लोक में भय वाले सभ्य देश में स्थित है किस प्रकार यदि सभ्य देश से हटकर अभय देश को प्राप्त कर लिया आगे दोबारा सभ्य देश को जाना नहीं चाहता है ठीक है मैं अभयम देशम प्राप्तो न पुनः सभय देशम गंतम इच्छति निर्भय देश को प्राप्त करने के पश्चात फिर सभ्य देश को जाना नहीं चाहता है यस्त अनृताभिसंधो तो तो यथो तय रिता न सत्संपन्न तम प्रत्याह जो अनुताभिस है मिथ्या में अभिस मिथ्या में अभिमान अज्ञानी है तो यथोत रितया न सत्संपन्न सदब्रह्म को प्राप्त नहीं करता है मनने के पश्चात फिर देहांतरम ग्रहण करता है पुनरपि जननम ऐसे जन्म मरण चक्र को प्राप्त करता है इतरस्तु अनात्मज्ञ तस्माद मूलाताद उत्थाय मृत्या जालम आविशति इतरे अन्य आत्मज्ञान से भिन्न आत्मज्ञान से भिन्न होता है अनात्मज्ञ न आत्मज्ञ तो जो ज्ञाने आत्मज्ञान जिसको नहीं हुआ साक्षात्कार नहीं हुआ तस्माद मूला सुदि व उत्थाय जैसे भूतपंचक मूल था भूतपंचक से फिर सुषुता से जग जाता है फिर मरने के बाद फिर देह बन जाता है देहाजालम देह जालम एक देह नहीं जाल के जैसे देह के बाद देह, देह के बाद देह। बार बार जन्म मरण को प्राप्त करता है यस्मात्थाय देह में आभिशति जीव स यदाख्य ए सो माँ जिस मूल से आकर के देह को प्रवेश करता है सदब्रह्म के साथ एक हो जाता है सुस्तृत अवस्था में जैसे फिर अज्ञान रहन से भूतपंचक के द्वारा देह में प्रविष्ट होता है फिर जीव स य सदाख्य हो सद्ब्रह्म का मूल है क्रम हे क्रमश पृथ्वी का कारण जल जल का कारण तेज ऐसे करके सब का कारण सद्रूप ब्रह्म स ये स्वाणिमेय तत्म्यदम सर्व तत्सत्यम सा तत्मसी इति भूय वह मां भगवान्ज्ञापयतः सौम्यतिवाच स येषो हणिमा यो सूक्ष्मश का मूल ब्रह्म अनुतम अत्यंत सद्रूपब्रह्मीमा अणुत्तम अणुत्त अत्यंतूक्ष्मे ऐतदात्म्यं सर्वतदत्म से सद्रूपब्रह्म स्वरूप सारा प्रपंच का स्वरूप सद्रूपब्रह्मे कारण से अतिरिक्त कार्य की सत्ता नहीं है कार्य का स्वरूप तो सदृप ब्रह्म कारण ही है सर्व तत्सत्यम वही सत्य है जो सदैव समय दमक्रासित कहा था सदृप ब्रह्म वही सत्य है का कारण और स आत्मा जो ब्रह्म है वही सत्य स आत्मा ब्रह्म ही सत्य है वही आत्मा है तत्वसी तुम वही हो नहीं कि सदरूप ब्रह्म कोई अलग है सत्य कोई अलग है आत्मा कोई तृतीय है अश्वेत के तु कोई चतुर्थ है नहीं जो सब का कारण सदरूप ब्रह्म परादेवता रूप से सदरूप ब्रह्म को कहा गया वही इधम सर्वं ऐ ये सब कुछ वही सदरूप ब्रह्म है और वही सत्य है और स आत्मा तद ब्रह्म सत्यम स आत्मा नपुंसक होने पर आत्मा पुलिंग होने से स आत्मा कहा गया जो सद ब्रह्म तत्सत्यम वही आत्मा है तत्व असी है, श्वेत केतु हे श्वेत केतु तत् त्व असी तत् ब्रह्म तुम ही हो तुम ही तद ब्रह्म हो ये उपदेश करने के बाद श्वेत केतु फिर कहता है भूय अव मां भगवान विज्ञाप येतु इति श्वेतकेतु ने कहा फिर मुझे इसको बताइए तथा सम्मेत हो ठीक है कह करके फिर उपदेश करेंगे ये प्रथम बार तत्व से आया नौ बार उपदेश होगा और आठ बार आएगा ठीक है में यस्मात्लात्थाय देह में आभिथत जीव फिर देह में प्रविष्ट होता है सय सदाख्य सदृण आख्यास तो अणिमा अनिमा का तो अनुभाव अनुत्वम जगत मूलम जगत का मूल है सदरूप ब्रह्म सबका परम मूल ऐतदत्म्यम एक आत्मा एक सदूप आत्मा एतदत्म से कस्य सौ का स्वरूप सदूप ब्रह्म हे तदैतदात्म सारा जगत एकत्म तब ऐत आत्म ये सब जगत का स्वरूप सदूपब्रह्म हे कारण ब्रह्मस्य से अति किसी का स्वरूप सत्ता कुछ है नहीं तस्वी तदात्म एते न सदाख्य न आत्मा न आत्मावत सर्वितम जगत वही सदरूप ब्रह्म ही सबका आत्मा है उसी सदनाम का आत्मा से सब आत्मा बाले होते हैं अधिष्ठान की सत्ता से सब सबकी अध्यस्त की सत्ता अधिष्ठान से अलग अध्यस्त की सत्ता नहीं है सदनाम का जो आत्मा ब्रह्म है उससे ही सब कुछ आत्मबाले बाले है सब अनात्म है सदृप आत्मा से ही आत्मबाले होते हैं नान्यो अस्त्यश आत्मा संसारी नान्यो अस्ति अन्य कोई संसारी आत्मा है ही नहीं वही सदृप ब्रह्म ही आत्मा है सबका नान्यद अतोस्ति दृष्टि नान्यदस्तोत्र अन्य कोई दृष्टा श्रोता मता है ही नहीं जहाँ जहाँ दृष्टा श्रोता मता दिखता है वही ब्रह्म ही इत्यादि श्रुतियंतराध अन्य में श्रुति बृहद ये नत्म आत्मवत सर्विदम जगत जिस आत्मा से सारा जगत आत्म होते हैं तदेव सदाख्यम कारणम सत्यम परमाथ सत सद। वही सदनाम कारण ब्रह्म वही सत्य हे सत्य परमाथ सत्यत परमात्म सत्य हाँ टीका में अस्थि षष्ट सर्व जगद उत्तम नान्युअस्थ अस्त्मा अस्थित जगत सर्व जगत सर्वजगत का आत्मा अन्य कोई है ही नहीं नान्यू अस्थ अस्त्मा संसारी आत्मा क्या के संसारी है एक साथ रहेगा तो असंसारी भी पदच्छेद हो सकता है संसारी भी हो सकता है ठीक टीका में कहा कि असंसारी संसारी वाह यदि छेद ऐसे ब्रह्म सदरूप ब्रह्म से भिन्न कोई ना तो कोई संसारी है ना तो कोई असंसारी है सदरूप ब्रह्म है उसे भिन्न असंसारी ईश्वर कोई अलग है संसारी जीव अलग कोई नहीं एक सदरूप ब्रह्म है उससे भिन्न कुछ भी नहीं है जड़ चेतन कुछ भी भिन्न नहीं है मूलादर विशेषम दर्शेती निमित्त उपादानद हाँ मिट्टी है उपादान कारण उसे विशेष दिखाते हैं मिट्टी घटकी अपेक्षा तो सत्य है किंतु स्वरूप सत्य नहीं है ये जो सदृप ब्रह्म सबका मूल है वो तो परमार्थ सत्य है कल्पित से जगत स्वरूप प्रत्यकभूतम अतात्विक शंका बारहति कल्पित है जगत जगत का स्वरूप प्रत्यकभूत प्रत्यगात्मा कैसे होगा वास्तव ये ठीक नहीं ये सारा पर्वत पेड़ पौधे चंद्र सूर्य आकाशीय ये सब का स्वरूप आत्मा कैसे होगा जगत प्रकल्पित तो जगत का स्वरूप प्रत्यकूत प्रत्येगात्मा प्रत्य प्रत्य ये तो वास्तव में अतात्विकम य शंका का वारण करते सतत्व अतः सए आत्मा जगत प्रत्यक्ष स्वरूपम सतत्व या सैव आत्मा जो जगत सदरूप ब्रह्म वही आत्मा है सगत सारा, सारा जगत का प्रत्येक स्वरूपम वास्तवस्वरूप सतत्व का अथ वास्तवस्वरूप सतत्व का अथ यातात्म सारे जगत का यथारूप आत्मा ही है ठीक टीका में तत्व सहितम सतत्व ये आशंक्या वो तत्व के साथ होगा तो सतत्व कहा तो जाएगा तत्व कोई अलग जगत कोई अलग इसलिए कहे नहीं सतत्कार तत्व सह नहीं सतत्वकार थे या ब्रह्म ही है कथम एवं एवं आत्मशब्द से लत्रम ये अर्थवाला आत्मशब्द का कैसे होगा ऐसद आत्मीद् सर ये आत्मा हे आत्मा का अथ यथार्थस्वूप क्यों होगा तत्रह आत्मशब्द निरुपदस् प्रत्येगात्मनि गवादि शब्द वत निरूपत्वाद ऐसे गौ गव, गवादिश गौ शब्द गौ शब्द गम धातु से बनता है उनादिशर गमे रे डो डो प्रत्यय हो जाता है गौ बन जाएगा गच्छते दि गऊ और कुत्ता दौड़ेगा तो गौ हो जाएगा और गाय सो जाने पर गौ कहेंगे ये गौ शब्द का व्यत्पादन भी, करेंगे तो गचते दि बनता है उड़ादि से ही किंतु रूढ़ है गाय में गौ शब्द का यौगिकाथ नहीं लेते रूढ़ प्रसिद्ध लेते हैं गो ना कि दौड़ने दौड़ते समय अश्वि गो हो जाएगा सो जाने पर गो फिर गधा हो जाएगा ऐसा नहीं होता है रूढ़ प्रसिद्ध रहते जिस प्रकार गौ आदि गौ शब्द इसी प्रकार निरुपद से आत्मशबस्य उपपद रहित यदि पर जो उपपद जोड़ दिया परमात्मा परम जोड़ दिया तो परमात्मा ईश्वर हो गया किंतु उपपद रही तो केवल आत्म शब्द प्रयोग करेंगे तो प्रत्येक आत्मा में रूढ़ा प्रसिद्ध है आत्मशब्द प्रत्येक आत्मा वही वास्तवस्वरूप तो है टीका में सत्व भवत्म मम तो किम से आद इतिहासं क्या है जो सदरूप ब्रह्म है वही आत्मा है ठीक है सदरूप ब्रह्म आत्मा हो गया तो मुझे क्या मिला मे> मेरा क्या हो गया जो सदरूप जगत कारण ब्रह्म है वो आत्मा है ठीक है वो आत्मा हो हम हाँ, मैं तो दुखी हूं इतिहास अत तत्सत सत्त्त्तम, तत्व तत्सत तत्वसी भावसी हे से तो के तो। जो सत ब्रह्म ब्रह्म तुम वो ही हो तत्सत्यम स आत्मा तत्वसी जो सदरूप ब्रह्म तत्सत तज सद्रह्म हे तामसी तुम यो हे श्वतु इव प्रत्यायी प्रत्याय ज्ञापित ज्ञानकूत कर तु। पिता के द्वारा पुत्रने कहा भूय ब्रह्मा भगवान विज्ञापय भेर मुझे बताए यद्भवदुक्त तिग जो आपने कहा मुझे, मुझे संदेह अहन अहन सर्वा प्रजा सुश्रुते सत्सप्येत ये जो रोज रोज सुस्वी काल में सब प्रजा सद ब्रह्म को प्राप्त करते हैं ये तो संदेह में होता है इतना निश्चय नहीं होता है ये न संपद्य न बीतू यदि सद ब्रह्म को प्राप्त करते तो ज्ञान जानना चाहिए सत्संपना भय मिति सब लोग पहुँच जाते हैं किस स्थान में दर्शन करने के लिए गए वहाँ जाकर भूल जाते हैं हम यहाँ आए कर गए चल चल गए बद्रीनाथ दर्शन करने के लिए वहाँ पहुँचने के तो भूल जाते हैं हम कहाँ है आगे लगता है अभी ब्रद्रनाथ हम आ गए सद ब्रह्म को प्राप्त करते तो सबको ज्ञान होना चाहिए सतसंपन्ना भयं ऐसा नहीं जानते ये कैसे हुआ अतो दृष्टान्त न महाम प्रत्याय हो तो तुथ दृष्टान्त से मुझे ज्ञान कराई टीका में संध्यास्पद में विषिन्नष्टि संध्या का विषय कहते है? जो रोज रोज सदब्रह्म को जाते फिर भी नहीं जान पाते हैं संदेह ये सन्देहतुम सत सत्ठ येन आज यहाँ पाठ देखो अहनि अहनि सर्वा प्रजा सुश्रुते सत सत्सपंत आगे चा य ये नहीं सप्य सत्संप येन का आगे सत्तन नहीं ये न सत कैसे है ठीक है पुराने तत्सपुरने कैसे आगे पहले सुश्रत सत सतसपय उसके पहले सतसपद्यंत इति ई ई है ना हाँ ये नहीं चाहिए ई इत ये न सत सम्पद्य न विध हो सत ब्रह्म को प्राप्त करके नहीं जानते हैं ठीक है मैं न संदिग्ध मेतदिति पूर्व संबंध इसलिए संदिग्ध होता है रोज सद्र को प्राप्त करते तो ज्ञान क्यों नहीं होता है संदेह व्यावृत्ति स्तरी कथम संदेह की निवृत्ति कैसे होगी या तो अतो दृष्टान्त न माम प्रत्याय इसलिए दृष्टान्त के द्वारा मुझे बताइए ज्ञापन कराइए पुत्र से प्राप्त संदेहा उत्तर ग्रंथम उत्थापय पुत्र कौन है प्राप्त संदेहा जो संदेह हुआ उसकी निवृत्ति के लिए आगे ग्रंथ का आरंभ आरुणि तथास्तु तथास्तु में सकार छोटा है क्या तथा अस्तु सम्य हो पिता तथास्तु सकार है एवं तथास्तु तथा अस्तु सम्य पिता ने कहा यहाँ सौम्य मधुक्रतु निस्तिषंती नात वृक्षाणसता रस गमी यहाँ सौम्य मधुकता मधुकुवी मधुकता मधुकर मक्षिका मधुमक्षिका निषंती मधुआक तैयार करते हैं। कर नाना नाया वृक्षाण रहा हम नाना ना माराण विभिन्न मार्ग में स्थित विभिन्न वृक्ष वृक्ष के रसगुलाकृकसगुलाकृ सम वह इकटी करते करे करते मधुबना रस गमय रस इकटी करते मधु बना देते यहाँ पहले मधु दु, आगे मधु मधुकृत मधु मधु मधुकृत यहाँ मधु मधु मधुकृत मधु मधुकता मधु निस्तिष्ठी मधुकर कर मधु बनाते हैं नाना तयना वृक्षाना रसम रसान समवाहरम नाना मार्ग में स्थित वृक्ष के, के रस को ले करके इकट्ठी करके एकताम एकत्व तो को प्राप्त करके रसम गमें थी रस बनाते हैं मधु बनाते हैं उसमें आगे मंत्र आएगा ऐसा होने के बाद मधु बन जाने के बाद वहाँ विवेक नहीं होता अमुक वृक्षकार समय हूँ अमुक वृक्षकार से मेय सब एक हो गए, मधु बन यहादृषातमता यथा स्य मंत्री दृष्टवता करते भगवान भाष्यकार यन हनी सत्सप न विदु सत्सन्ना तत्कृ दृष्टान्त शेतकत से पिता का आरुणि कहते तोम जुस्तो हो अहनि अहनि सत्सपद न विदु रोज रोज सदब्रह्म को प्राप्त करके किसव सद्ब्रह्म को प्राप्त करते हैं सरस्वती अवस्था में न विदु नहीं जानते सत्सम्पन्नाश्मी सदब्रह्म को हम प्राप्त करते हैं ऐसा नहीं जानते हैं तत्कस्माद क्यों ऐसा जो तुम पूछते हो इसमें श्रृणु दृष्टान्त दृष्टान्त सुनो टीका में प्रत्यम सुसुप्ते सर्वा प्रजा सत्सप सत्संपन्ना वयमी यदु तद्ञान कस्माद्ति यस तत् सुषुपताद अज्ञा कारणभूत दृष्टान उच्यम श्रृणुत्में योजना प्रत्यम प्रतिदिन सुस्रुप्ते सर्वा प्रजा सत्संपद्य सुस्रुतव में सब प्रजा सद्ब्रह्म को प्राप्त करके ऐसे नहीं जानते सत सपन संपना स्म वयमिति या नबीदू सत ब्रह्म को हम प्राप्त कर लेते हैं इस प्रकार नहीं जानते हैं है। जो तद तो ज्ञानम कस्मात क्यों नहीं जानते अज्ञान क्यों कस्मात्नाथ इति हम प्रचल जो पूछते हो सत ब्रह्म को प्राप्त करने के बाद भी रोज रोज नहीं जानते क्यों जो पूछते हो तत्र सुसुभतादो अज्ञाने कारणभूतम दृष्टान्त मुच्यमान शुणु सुस्र सुसुभतादु सुश्रुति में प्रलय काल में मूर्छादि में अज्ञान है नहीं जानते ब्रह्म को उसमें कारण दृष्टान्त रूप सुनो कहता हूँ यथा स दृष्टान्त स्पष्ट भवति तथा उच्यते दृष्टान्त जैसे स्पष्ट हो जाएगा कहते यथाभाष्य में यथा लोके हे सौम्य मधुकृत मधुकृत का अर्थ मधुकुवती मधुकृत मधुकुवती मधुकृत कृत धातु से कोई भी सूत्र से कोई भी प्रत्यय कर दो ह्रस से प्रतिकृति तू कागम हो जाएगा मधुकृत बहुचन मधुकृत भाष्यकृत कृत से कोई भी हो गया तू को हो गया भाष्यकृत मधुकृत बहुजन मधुकृत मधु करने वाले मधु मधुकुवंत मधुकृत ये विग्रह है मधुकृत का मधु कुरंती मधुकृत मधु मधुकृत कौन है मधुकर्मक्षिका मधु बनाने वाले मखी है मधु निस्तिष्ठती ये मधु पद है मधु निस्तिष्ठं कार्य मधु निष्पाते हैं मधु बनाते हैं तत्पर हा सत तो। तत्पर हो करके उनसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए मधु मधुकर के मधु बनाते हैं तत्पर होने पर ही होता है कोई कार्य सिद्ध होता है श्रद्धा वन लवते तत्परः तत्पर तत्परता नहीं तो लघु कमदी भी नहीं होगी ब्रह्म ज्ञान कहाँ है आरती उपस्थित तो होना भी कठिन है तत्परता के बिना तत्परता होने पर ही एक में तत्पर हो आगे आगे प्रगति होती है और एक में जो सोचता है बुद्धिमान मानता है ठग करके झुठ बोल करके आगे आगे ऐसे बढ़ता पाप बढ़ता है पतन हो जाता है जितने जितने आगे बढ़े सनमार्ग में चले इतने इतने प्रगति और कुमार्ग को ग्रहण करे झूठ बोलना नीचे गिरना शुरू करे तो गिर जाएगा अपने हाथ पर है इच्छा जो इच्छा करो इसलिए तत्पर होकर के हमेशा ही आगे बढ़ने का प्रयास करे नीचे गिर नहीं गिरे मधुकर भी अपने काम करते रहते हैं जो डिमके है बड़े बड़े बना देते हैं आगे फिर कोई सर पर रहता है इसे बना देते थे कोई महात्मा साधु भी उसके अंदर बैठ जाते हैं इतने गुफा जैसे बना देते हैं इतने इतने लेते हैं लेकर के बना देते हैं इसी प्रकार मधु बनाते हैं विभिन्न वृक्ष पुष्प के रस लेकर के तत्पर होकर के टीका में पुनर्मुपदम क्रियापदन संबंध प्रदर्शनार्थम फिर मधु निष्पा दयंती कहा मधु निष्तिष्ठी मधु निष्पा दयंती दो बार मधु कहा निष्पादय क्रिया के साथ संबंध बताने के लिए मधुकृता मधु निष्पादकत्व आकांक्षा पूर्वकं दर्शे थी मधुकृत मधुकृत का बहुवचन सी मधुकर के जो मधु निष्पादकत्व कैसे मधु बनाते हैं आकांक्षा प्रश्न करके दिखाते कथम कथम प्रश्न हो गया उसका उत्तर नाना नानात नानात्य मार्ग अत्य नाना गति नाम नाना दिक्का नाम वृक्षा नाना, नाना दिशा में नाना दिश ये साम वृक्ष ते वृक्ष नाना दिक्का नाना दिशा में स्थित वृक्ष अलग अलग कहाँ कहाँ वृक्ष है मधु बनाते तो वहीं सब नहीं इधर उधर जा करके उड़ करके देखते हैं जहाँ वृक्ष पुष्प है वहाँ से लाते हैं रसान समारम रसों को लाते हैं एक साथ कितने रस लेकर आएंगे लोटा भर करके मधुमक्खी इतने थोड़े लेकर आ कर के ऐसे करते करते बना देते हैं समाहृत्य समाहृत्य समाहरम आविच्ण नमुल बार बार इकट्ठी करते करते एकताम एक, एक भावम एक तो कर लेते हैं मधुत्व रसान गमें थी एक बन जाने से रसव हो जाता है पुष्प में मधु रसव रहता है थोड़ा थोड़ा थोड़े थोड़े ला करके इकट्ठी करते हैं मधुत्व आपा टीका में नाना गति नाम का नाना फलानाम इतें नाना फल वाले अलग अलग वृक्ष के अलग अलग फल है अलग अलग रसें सब ला करके मधु बना देते हैं बहूना रसान कथम एक बहु, नाम, नाम है, बहु के रस अलग अलग वृक्ष के एक के से होगा मधुत्व एक हो जाता है रस तो अलग अलग पहले था मधुत् तदे स्पष्ट मधुत्व ग आदयी मधु बना देते हैं ते यहांत्र विवेक लभंते अमु सियाह वृक्ष से वृक्ष से रसोस्मीमे खलु सो मे महासर्वा प्रजा सतीसपद्य नदु सती सपद्यामती यहां न विवेक लभं ते अलग-अलग वृक्ष -अलग के रस मधुजाने पर विवेक को प्राप्त नहीं करते कि अमुश वृक्ष से आम रस अस्मे अमुक वृक्षकारस मेहुँ का रस से मेहुँ इसी प्रकार विवेक उनको नहीं होता है अस्मी एवं एवमेव एवं खलु समय सर्वा प्रजा इस प्रकारे ये समय सब प्रजा सरस्वती काल में ब्रह्म को प्राप्त करके एक जब हो जाते हैं सतीसप संपद सम्पद समब्रह्म संप, के साथ एक हो करके न विदु नहीं जानते हैं कि सत्य सम्पद्या अति सत्ब्रह्म के साथ एक हो जाते हैं ऐसे नहीं जानते हैं ते यहा इदी व्याचीका में ते यहाद मंत्र की व्याख्या करते हैं भगवान भाष्यकार ते रथा मधुत्ता गता मधुन विवेक न लभं मधुत्वनेकत्व का प्राप्त करले तरस रस तत्र तथ ते यथा तत्र यथ तत्र कुछ मधुन मधुनी क्या भी होती मधुनी सप्तमी मधु में मधु के सप्तमी में, में न कहा से आ गया हैं क्या है मधुनि में नकार कहाँ से आया बड़ा कठिन है मधुनि में नकार कहाँ से आया मधु है प्रातिवेदी को सप्तमी मधु अगर गी ई न कहा से आ जाएगा मधुन है प्रातिवेदी मधु है मधुनी दे है सप्तमी मधुनी बन गया न कहा से आएगा न कहा से आता है एककोवचि विभक्तौकोवचि विभतौ न पुनस एकोवचि न मोजाता है मध्वनी मध्व मद्धु विवेक न लभंते विवेकेश प्राप्त नहीं करते कथम अमुश आम्रस्य से पनस से वृक्षस रसोस्मी आम के अथवा पनस पनस कटहल कहते हैं वृक्ष के रस में हुए ऐसा नहीं जानते हैं टीका मे उत्तम अर्थम बैधर्म दृष्टानते न स्पष्टी इसको ही इस स्पष्ट करते वैधर्म दृष्टान्त से अभी दृष्टान देंगे उसके विलक्षण दृष्टान्त अन्यत्र तो ज्ञान होता है किंतु यह नहीं होता है इसको कहते वैधर्म दृष्टान्त यथा ही लोके बहुनाम चेतनावताम समेता प्राणीनाम विवेकलाभो अमुष्याम पुत्र अमुष्याम नप्तास्मी थी एक साथ जो बहूना चेतनावताम चेतनाल चेतना समेता इकट्ठी हो गए कहीं बाजार में गए बहुत लोग इकट्ठी हो गए तो उनको पता चलता है मैं किसका पुत्र हूँ पता चलता है सब लोग मिल जाएंगे तो पता है, अपने अपने को मालूम है, किस गांव का किसका पुत्र हूँ मालूम है, किसका चला हूँ ये विवेक है उनको विवेक होता है ये बैतर में अस को ज्ञान नहीं होता है किंतु मनुष्य को ज्ञान होता है कि मैं पशु भी जानते हैं कहाँ से आया कहाँ जाना अपने माता को पहचान लेते हैं छोटे छोटे बच्चे जंगल में भेड़ बकरी चराने वाले बच्चे को छोड़ करके चराने लेते हैं उधर से जो आते हैं सब आवाज करते ये भी आवाज करते हैं इतने गुट में इतने बच्चे है उनको पता चलता है कौन किसके हमार कौन किसके बच्चा <laughs> चराने वाले हमको पता नहीं चले इतने बच्चे है इतने, इतने किसका कौन है किंतु वो सब अपने अपने बच्चे माँ जान लेते हैं ये चेतना बताम प्राणी इकट्ठे होने पर विवेक होता है अमुसे हम पुत्र अमुष हम लपता है स्मृति ये तो विवेक होता है किंतु ऐसे प्रकार रस को नहीं होता है हमको वृक्ष का में रस हूँ ऐसा नहीं होता है तेजस तेजस्ल्ध विवेकासन तो न संकर्यनते विवेक को प्राप्त करने से मिलते नहीं अपने अपने घर में जाते अपने अपने पिता आदि को प्राप्त करते हैं न तथा तो यह अनेक प्रकार वृक्षरसा भी मधुर मधुराम्लिक्त कटुकादीना मधुत्वतांगता मधुरादिभाव न विवेक गृह्यत अभिप्राय वहाँ जैसे विवेक होता है अमुकों का मैं पुत्र हूँ अमुका चेला हूँ ऐसा निश्चय रहता है न तथा तो यहाँ अनेक प्रकार वृक्षरसा भी या अनेक प्रकार वृक्ष के रस सबके रस मधुर नहीं कोई मधुर है कोई अम्ल है कोई तिक्त है कोई कटु है को अलग अलग है कसा आदि है किन्तु सब मधुत्व तो ने एकता एकताम गा नाम मधुत्व तो ने एक हो गए तो मधुरादि भावना विवेक गृह ऐसा नहीं कि मैं मधुर ये अम्ल ये अमकस ऐसा विवेक नहीं होता है ठीक है मैं यह प्रकृत दृष्टान्त उक्ति यह भाष्य माया न तथा यह यह कहा था वृक्ष रस दृष्टान्त में मधु में दृष्टान्त मनुद्व दृष्टांतिक माह दृष्टान्त क्या है मधु मधु दृष्टान्त मधु कर मधु बनाते हैं यहाँ मधु को जैसे ज्ञान नहीं होता है रस को अमुक वृक्ष का में रस हूँ ठीक इस प्रकार सदब्रह्म को प्राप्त होने के बाद सब को ज्ञान नहीं होता है कि मैं अमुक सदब्रह्म को प्राप्त हुआ यथा में यथा यथम दृष्ट खलुम्यम सर्वा प्रजा अहन्यहन सतीसप्य सुस्रुत काले मरण प्रलयश्च नीदुर् नीजानीयु सती इति संपना थी जिस प्रकारे मधु दृष्टान्त हुआ इसी प्रकार हे सौम्य इमान सर्वा प्रजा हस प्रजा अहन्यहन प्रतिदिन सतीसंपद्य स्रह्म सत को प्राप्त करके कर भी नहीं जानते हैं किसानाप्त करते हैं सुस्रुत काले मरण प्रलयश्च मरण काल में भी अज प्रलय काल में भी सदब्रह्म को प्राप्त करके भी न विदुर नहीं जानते हैं न विदु का नीजानी न बीजानी नहीं जानते हैं क्या नहीं जानते सती संपद्या महति सदब्रह्म को हम प्राप्त करते ऐसा अथवा संपन्ना वा सदब्रह्म को प्राप्त किए थे सुश्रुति अवस्था में ऐसा नहीं जानते हैं मंत्र आगे त तो यह व्याघ्रो बा सिंह हो बाक हो बा बराहो बा, बा कीट हो बा, हो बा, हो बा, हो बा भवंति तदा भवंती सो गए अवस्था में जगने के बाद व्याघ्र सो जाकर उठने पर क्या निकलेगा व्याघ्र ही होगा और कोई सो जाने पर उठने के बाद दूसरा हो जाता है है वही ते यह व्याघ्र हो भ्रकय के पक्षी ए पशुए बरा है जंगल में रहते बराह आम शुक्र कीट हो पतंग हो दंस धानस होते मशक हो यद्यद भवंति तद आभवंती जो जैसे उठने पर तद असमता पर रही से होते हैं उसी कर्मा लेकर के आते हैं जिसके जो काम कर्म वासन है अज्ञान सब वही से रहता है फिर अपने अपने कार्य करने लग जाते हैं भाष्टिका में रसान अचेतनत्वन विवेकान रथम चेतनावताम एवं दृष्टान्त सद शंका करते रसत तो जड़ है अचेतन है उनको विवेक होता ही नहीं और चेतन जीव ब्रह्म को प्राप्त करते हैं उनको क्यों विवेक नहीं होता है प्रश्न किया और दृष्टान्त जड़ को तो अपने स्थान में रहे जाए पहुँचे कुछ ज्ञान होता ही नहीं रसानाम अचेतनत्व न रस तो जड़ ही है विवेक आनंद विवेक योग्य ही नहीं उनको विवेक होता ही नहीं कथम चेतना बताम एवं दृष्टान्त शायद चेतना के लिए चेतना वाले सब पशु प्रजा प्रतिदिन सदब्रह्म को प्राप्त करने पर भी नहीं जानते हैं उसके लिए दृष्टांत रस को दिया रस तो जड़ है कैसे दृष्टान्त बनेगा इत्याशंका है यस्मा चं आत्मन सदरूपता अज्ञाता है सत्सप्य सदब्रह्म को तो प्राप्त करते सुश्रुति अवस्था में किंतु तो आत्मन सदरूपता अज्ञात आत्मा सदरूप ब्रह्म है उसको नहीं जान करके ही सदब्रह्म को प्राप्त करते हैं रोज रोज जो जान लेता है अहमअसीम ब्रह्म वो ब्रह्म को स्वरूप हो जाता है किंतु सद्रुपता को नहीं जानकर ऐसा संपद करते हैं ब्रह्म को प्राप्त करते हैं अतस्ते ही है इसलिए अज्ञान रहने से फिर जैसे पूर्व में थे ऐसे ही तत्निक को प्राप्त करते हैं टीका में एवं यथोतरस दृष्टान्त वसन आवत एवं यश्मा से एवं आत्मा सदृपता में अज्ञात दृष्टान्त के कारण तो प्रश्न था चेतना जीव के लिए अज्ञान के लिए तो रस को क्यों दिया चेतना सुश्रुत्याद जाड्यास्कंदितया रसतुल्यम विवेकान अवस्थापत्तिमा प्रकृत मुदाणम्धमती भाव चेतना नाम सुश्रुत्याद जीव मनुष्य तो चेतन हे फिर सुश्रुति मरण मरण प्रलयाद मे जाड्यास्कंदित जाड्यस जाड्यन आस्कित तो युक्त जड़ता से युक्त होते जड़ युक्त जड़ हो जाते हैं रसतुल्यता तो रस के समान हो गए रस जैसे जड़े है इसी प्रकार चेतन भी जाड्य से जाड्य से जड़ता से युक्त करके के के बराबर हो तेसाम तेषा विवेकानर्वस्थापत्ति मात्रे इतने मात्र में दृष्टान्त बन जाएगा विवेक नहीं होता है जिस प्रकार रस को विवेक नहीं होता है इस प्रकार प्रजा सुश्रुति अवस्था में विवेक को प्राप्त नहीं करते निद्रा निद्रावस्था में जड़ के जैसे होगी प्रकृतम उदाहरण अविरुद्धम मधु रस उदाहरण कोई विरुद्ध नहीं है सता स, सता संपन्ना नाम अभी पुनरुत्थान है मुक्ता नाम संख्या हो को प्राप्त करके सुश्रुति अवस्था में फिर यदि जगते हैं जो ज्ञान होने के बाद सदब्रह्म को प्राप्त कर लिए मुक्त होगी फिर पुनरुत्थान होगा इत शंका से कहते न अतस्ते यह कर्म निमितम कर्म के कारण ही याम याम जातिम प्रतिपन्ना जो जन्म प्राप्त करते ये कर्म के कारण है कोई किसी जन्म को प्राप्त करता है अपने कर्म के अनुसार कर्म के अनुसार अभी मनुष्य बना सत्कर्म करे तो मोक्ष नहीं हो तो कम से कम मनुष्य जन्म में मिलेगा कर्म करेगा तो आगे नीच गति नरक पशु पक्षी कीड़े मकोड़े कुछ बन जाएगा कर्म के कारण ही जन्म प्राप्त करते हैं यत्कर्म निमित्ताम याम या जातिम प्रतिपन्न जाति जन्म कर्म निमित्त जो जन्म को प्राप्त करते हैं हम सिंहो हम इतव ऐसा ज्ञान सबको है शब्द से नहीं कहते उनको जो निश्चय है ते तत्कर्म ज्ञान वासना अंकित आसन कर्म ज्ञान ऐसे ज्ञान से संस्कार वासना से युक्त होकर के सत्प्रविष्ठा अभी सदब्रह्म को तो प्रवेश करते हैं किंतु कर्म साथ में ज्ञान वासना सब रहती तद युक्त होकर सद्ब्रह्म को प्राप्त करती क्योंकि सब कुछ अज्ञान में मिलीन होते अज्ञान सुशुत्व रहता तद्भावन वह पुनराभवंति फिर जब आते हैं वही ज्ञान कर्म सब लेकर के आएंगी पुनः सत आगत्य फिर सतब्रह्म से आ करके व्याघ्र फिर व्याघ्र हो जाएगा सिंह सिंह हो जाएगा बृको अब्रक अब्रक ब्रको बराह भी जो पहले हो जो पहले बड़ा हो जाएगा कीड़ा कीड़ा रही पतंग पतंग वा दंश वा मसक वा यद्यत पूर्वम यह लो के भवंती बबू भवंती कहा था बबू कर्ण जैसे पहले थे फिर ऐसे ही हो जाते हैं तदव तो पुनरागत्य भवंती फिर करके वही हो जाते हैं प्रलय काल में कितने दिन बहुत दीर्घ काल प्रलय होता है प्रलय के बाद जो वापस आएंगे क्या वही होंगे वही कर्म लेकर आएंगे पूरा जोतने कर्म काम वासना वही रहेगा कर्म समाप्त नहीं होता है युग सहस्र कोटि अंतरिता संसारी नो जंतुर्या पूरा भाविता वासना सा नश्यति संसारी की जो वासना है उत्पन्न हुई वासना व्यवहार ज्ञान से चिंतन से वासना संस्कार है युग सहस्र कोटि अंतरिता भी सहस्र कोटि एक कोटि नहीं सहस्र कोटि युग व्यवहित तो होने पर भी संसारी जो जंतु उसकी जो पहले वासना थी कर्म वो नष्ट नहीं होता है कर्म भी नष्ट नहीं होगा वासना भी नष्ट नहीं होती यथा प्रज्ञा ही संभव आए थी श्रुत्यंतराध क्योंकि जैसे प्रज्ञा थी ऐसे ही आगे जन्म को प्राप्त करते हैं जन्म प्राप्त करने के लिए कर्म कारण है और काम वासना और संस्कार अनुभव अनुभवजन्य संस्कार ये सब सबके अनुसार संजन्म होता है टीका में स ये स्वाणिमेय तदात्मिद्यम स आत्मा तत्मसी से तेतो भूय एवं माँ भगवान भी ज्ञापयत तथा स्व्य होवाच स ये स्वाणिमा इतदात्मद जो अनुत्वे सदरूप ब्रह्म को जान करके जब सदब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं तो फिर आवृत नहीं होते हैं अज्ञान नहीं तो फिर ही जन्म को प्राप्त करते हैं हेऊ तो जो सदरूप ब्रह्म जिसके ज्ञान से ही आगे जन्म को प्राप्त नहीं करते हैं जिसके अज्ञान से फिर जन्म को प्राप्त करते हैं वही अनुरूप स ये सो वही है अनुत्व है ये अणुत्व ऐतदात्मविदर्व ये सारा जगत वही एक तत्सद ब्रह्म स्वरूप ही है। वही तत्सत्यम जो सद्रूप कारण है जगत का वही सत्य है और स आत्मा वही आत्मा है सद्रूप ब्रह्म ही आत्मा जिसको कहा गया था सदैव समेत अग्र आसित एकमेवाद्वित वही सद्रूप ब्रह्म ही तत् आगे क्या तत्सत्यम तथ सत्यम अस आत्मा वही आत्मा है वही सत्य है और वही आत्मा है आत्मा कोई अलग नहीं तुम्हारा स्वरूप वही है तथ कोई सच्चा आत्मा तो ब्रह्म है किंतु मुझे क्या मिला मेरा क्या होगा इसे क्या तुम ही वही हो आत्मा कोई अलग नहीं कहता हमारा आत्मा तो शुद्ध है हमारा आत्मा शुद्ध है और हम है हमारा आत्मा तो एक हमारा आत्मा और हम कुछ अलग नहीं वही आत्मा ही तुम हो तुम ही ब्रह्म हो ऐसा कहने पर फिर से तु कहता है फिर भी ज्ञान नहीं हुआ भूई माँ भगवान भी ज्ञान प्रति तो फिर बताइए यदि तथा सम्मिति हुआ जब फिर कहते ठीक ही बताते हैं जब तक तो ज्ञान नहीं होता है तब तक संतोष नहीं ज्ञान होने तक तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया। वया फिर प्रश्न प्रश्न स य ऐ स्वाणिमा इत्यादि अवतार इति आगे मंत्र का अवतरण करते हैं भाष्य में ता प्रजा यस्मिन प्रवश्य पुनराविर्भवती सुस्वती मरण प्रलय में जिस ब्रह्म के साथ प्रवेश करके ब्रह्म के साथ एक हो करके फिर पुनः आते हैं ये तो ये तो अन्य और जो अन्य है ज्ञान जिनको हो गया सत आत्मा अभिसन्ध्या सदरूप सत ब्रह्म सत्य आत्मा में जिनकी अभिसंधि हो गया निश्चय दृढ़ निश्चय हो गया यम अनुभाव सदात्मान प्रवेश नावर्तंते ज्ञानी जी से अनुत्व सदरूप ब्रह्म को प्रवेश करके एक हो करके वापस नहीं आता है स ये स्वाणिमा अ ये स्वाणिमा यही तदात्मविदर् अनुभाव सूक्ष्म ब्रह्म ये सारा जगत क्या स्वरूप वही है और सत्य है वही आत्मा है तुमसे से तो कितु तुम हो इत्यादि व्याख्यातम टीका में ये तो सविज्ञान रहते हैं भाष्य में पहले यथा लोक ये शौकीय लो गृह से तो उठा तो। अपने घर में था सोया हुआ उठ करके दूसरे ग्राम को गया जानता है मैं अपने ग्राम से आकर के घर से या वहां जाकर सोता है मैं कहां से आया पूरा याद है सगृहात आग तो इतम जानता है मैं अपने घर से आया इसी प्रकार सतः आगतोस्मिति तो वाचुनाम कस्मात विज्ञान न जो जग जाते हैं उठने के बाद ज्ञान होना चाहिए उस समय भले ज्ञान नहीं था उठने के बाद होना चाहिए हाँ सदब्रह्म से मैं आया ऐसे ऐसा क्यों नहीं होता है इति भूय माँ भगवान विज्ञाप है तो फिर मुझे बताई इतु तह तो जो कहा गया पिता ने कहा तथा समय इतो ठीक ही कहते हैं टीका में इत तो हाँ, सदविज्ञान रहते बस नहीं इत इत है ये तू तो इतो हाँ ये तू तो इतो अन्य ये तो कहते सदविज्ञान रहते हुए सकाशात जो सत को जानते हैं वो तो जन्म को प्राप्त नहीं करते हैं जो अन्य है अच्छा नहीं जो अज्ञानी है जन्म को प्राप्त करते हैं ये अन्य सदविज्ञान रहते हुए सकाशात सदविज्ञान रहित सकाशात भिन्न होगे गये सद सत्याभि ज्ञानी विज्ञान रहित से भिन्न है ज्ञानी तो जन्म को प्राप्त नहीं करते हैं तेयव प्राप्त करके फिर जन्म को प्राप्त नहीं करते तत थे तत्शब अध्यात योग तेय युव युव सदात्म प्रवेश वर्त समु तब अध्यार्तव्य ये ते या युतिशब्द ये तो इत अन्े यथोत विशेषण ते अच्छा है कि ते श गण ये तु अन्य ए, ये तो अन्े सत् सत्सतासंद यु अव सद आत्मन प्रवेश आवर्तं आवर्तंत ये तो सत्सतासंद ते या ते सत्यत्यभिस हो करके ते इस अनुभव सदा आत्मा को प्रवेश करके आवृत्तन नहीं होते हैं वही आत्मा है वही ब्रह्म है प्रश्नांतरम दृष्टान्त बलाद उत्थापय थी दूसरे प्रश्न दृष्टान्त थे यथाभाष्य में यथालो के स्वकीय गृह सुप्ता अवता अपने घर में सोया हुआ उठ करके ग्रामांतर हो गया जानता है कि मैं अपने घर से आया हूँ इस प्रकार सब उठने के बाद क्यों नहीं जानते सद ब्रह्म से हम आए कस्मात भी न होती इसको फिर बताइए स अहम आगतो स्मी उत्थितस्य ज्ञानाभावम् से ज्ञाना से मैं आया ऐसे जगने के बाद ज्ञान होता है न नहीं है होता है हाँ। क्या नहीं होता है सिद्धेश्वर बोलो क्या नहीं होता है ए कौन से ज्ञान सुना हुआ तो उत्तर मिलेगा नहीं तो कहेंगे ए? जी नहीं आता तो चुभ रहो क्या करते ये ज्ञान नहीं होता है कि सद ब्रह्म से तो हम आए सतो अहम आगो तोस्मी इति से ज्ञाना भाव ब्रह्म से मैं आया हूँ ऐसे ज्ञाना भाव दृष्टान्त न आगे उत्तर कहते प्रश्नातर दृष्टान बलाद उत्थापय कथा यथा भाष्य में यथा लोके स्वकीय गृह सुप्त उठाया ग्रतर गया स्वगृह आगत्मी जानता है इस प्रकार सदभ्रम से आगत्स्मी चंतनाम कस्मात्ज्ञान नवती क्यों ज्ञान नहीं होता है जगने के बाद ज्ञान होना चाहिए सदभ्रम से आया भूय माँ भगवान तथा सम्मेदी पिता स तोअम आगत उत्थित से ज्ञाना भाव दृष्टान्त नुपादय दृष्टान्त से प्रतिपादन करने के लिए आगे ग्रंथ कहते तू तो तथा सौम्य तो पिता ने कहा ठीक है मैं बताता हूँ कह करके इसी प्रकार ज्ञान होने तक उपदेश करते हैं शिष्य भी जब तक तो ज्ञान प्राप्त नहीं होता है तब तक छोड़ता नहीं तभी आवृत्ति करके ज्ञान प्राप्त करनी चाहिए मम